लेकिन उसका संगमत करना क्योंकि उसके जीवन में वास्तविकता नहीं है कौड़ी लागे लड़ी मरे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 पूज्य स्वामी जी का प्रवचन हो रहा था हम भी सुनने के लिए गए उस दिन तो स्वामी जी पता नहीं किसी ने क्या उनको सुना दिया हो भगवान जाने बार बार कहते रहे जो माता अपना गर्भ नष्ट कराती है वो माता नहीं डाइन है डाइन है डाइन है महाराज बहुत दुखी थे स्वामी जी महाराज ब्रह्म हत्या से भयंकर पाप गर्भ हत्या का है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 व्यविचार को अनाचार को अत्याचार को बढ़ावा दिया है भ्रूण हत्या ने पहले लोग संकोच करते थे यस्तु संभिन्न व्रत श्लोक सुन लें बीत शोक भयो नरह अल्पेन तृषि तो द्रुहयन भ्रूण हत्या न बुद्धिते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 नपुंसक होते हैं इसलिए गर्भ हत्या जैसे भयंकर पाप को नहीं करना चाहिए आज निरंतर भारतवर्ष क्षीण होता चला जा रहा है हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं ऋतुस्नाता पत्नी के ऋतुस्नान के पश्चात जब वह शुद्ध हो जाती है उसके पश्चात श्राद्ध की विधि है तर्पण की विधि है पिंडदान की विधि है और उस मध्यम पिंड का आग्रहण यजमान पत्नी करे पुरोहित सारे कृत्य को संपादित करावे पितरों से उत्तम संतान की प्रार्थना की जाए और उस समय महाराज जी लिखा है आचार्य यजमान पत्नी ऋतुस्नाता पत्नी को यजमान की पत्नी को आशीर्वाद देता है अष्ट पुत्रा भवं पतिव्रता यजमान पत्नी मैं आशीर्वाद देता हूं तुम आठ पुत्रों को जन्म देने वाली हो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 लड़का विदेश में रहता था एक ही लड़का था और वे बड़े बूढ़े तीर्थ में रहते थे और उनकी मृत्यु हो गई गृहस्थों में यह होता कि वही लड़का दाग दे मुखाग्नि दे उसकी प्रतीक्षा की गई अमेरिका से वह आया दिल्ली आया दिल्ली से फिर वाहन में बैठ के जहां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 और महाराज देवताओं की संपत्ति भी किसी को मिल जाए तो उससे वह सुखी नहीं हो सकता अन्य की धन की सारी वस्तुओं की सफलता किसमें है द्यासी कहते हैं युधिष्ठिर यज्ञ में ही अन्य की सफलता है यज्ञ में ही धन की सफलता है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 इस यज्ञ में अपने सर्वस्व का समर्पण करके सार्थक करने के लिए ही परमात्मा ने मनुष्य की सृष्टि की वह विवेक पूर्वक पेड़ पौधा लकड़ी औषधियां सबका यज्ञ में प्रयोग करें कोई भी ऐसा कास्ट नहीं है जिसका यज्ञ में प्रयोग ना होता हो आप लोग कहेंगे गलत है फिर पंडित जी लोग क्यों लगते हैं कि आम की संविधा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 नमक और कड़वा तेल मिलाकर आहुति दी जाती है अब आप कहिए पलाश के फूलों से आहुति दी जाती है यद्यपि वह विधि नहीं है सबके लिए अनुकरणीय नहीं है लेकिन किसी विशेष अभिचार प्रयोग में बबूल के समिधा लगती बबूल के कांटों की आहुति दी जाती है कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसका यज्ञ में काम कामना आ जाए और नारायण राक्षस भी यज्ञ करते हैं पर उनका यज्ञ कैसा होता है तिल जो चावल वाला भारतीय देसी गाय के घी के प्रयोग वाला यज्ञ नहीं होता उनका यज्ञ होता है आहुति दे तरुधिर अरु भैंसा उसकी आहुति देते हैं सब चीजें यज्ञ के लिए बनी है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 गोवंश का संरक्षण संवर्धन और गाय की सेवा है भगवान की बड़ी कृपा है युधिष्ठ ने निश्चय कर लिया कि हम इस देह का त्याग कर देंगे बहुत समझाया है व्यास व्यासि ने इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने प्रवचन आरंभ किया भगवान श्री कृष्ण ने सोलह राजर्षियों का चरित्र सुनाया है यह प्रकरण महाभारत में बहुत लंबा प्रकरण है इनमें से अनेक राजर्षियों का तो हम स्मरण कर चुके हैं बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय धर्मात्मा राजा के राज्य में गायों में दूध बढ़ जाता है पापी राजा के राज्य में गायों का दूध सूख जाता है यह भी लिखा है महाराज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 इस पुण्यावाचन में ब्राह्मण भी इस मंत्र का प्रयोग करते हैं यह प्रार्थना करते यह मूल श्लोक महाभारत ग्रंथ का है अन्न च बहु भवे अतिथि चलभे मही श्रद्धा चनो मा व्यगमन माच याचिम कंचन भगवान हमारे पास खूब अन्न हो अन्नम नो बहु भवेत अन्य के भंडार भरे रहे आ आतिथी चलभे मही खूब अतिथि हमारे यहाँ आवे भोजन करने वाले लोग आवे और हे भगवान हमारी श्रद्धा कभी कम न हो और हमें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता न पड़े हमारे यहां इस कामना को भी कामना नहीं कहा गया निष्कांता की परिधि में माना माना गया कौन सी कामना बोले साई इतना दीजिए जा में कुटुम समाए साधुन भी भूखा ना रह। मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए ये प्रार्थना की गई है महाराज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 मंगल कलश सजे हुए हैं तोरण पता का वंदनवार सजे हुए हैं ब्राह्मणों ने सत्कार किया है और वे आकर के अपने बड़े बूढ़ों को प्रणाम करके दिव्य पवित्र आसन पर विराजमान भये हैं और उस समय ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर की स्तुति की है स्तुति की है आप लोगों ने ब्राह्मणों ने स्तुति क्यों बोले हाँ ब्राह्मणों ने कहा इतने वर्षों से हम जो कुछ जब तप पूजा पाठ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 ब्राह्मण अलग अलग वेद की संगीताओं का पाठ करते हुए स्वस्थि वाचन कर रहे हैं युधिष्ठिर को आशीर्वाद दे रहे हैं युधिष्ठिर भाव से हाथ जोड़ करके बैठे हैं आज सब हर्षित हैं भगवान बहुत प्रसन्न हैं मेरे युधिष्ठिर को ब्राह्मणों की इतनी कृपा प्राप्त भई है देखो भाई ध्यान से सुनो ब्राह्मणों की कृपा जिसे प्राप्त होती है उसी को भगवान की कृपा प्राप्त होती है ब्राह्मणों का कोप जिस पर होता है भगवान उससे दूर हो जाते हैं क्योंकि भगवान की आज्ञा है सगुण उपासक परहित निरत नीति ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम वे हमको प्राणों से अधिक प्रिय हैं जिनका ब्राह्मणों के चरणों में अनुराग दुर्योधन का मित्र था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 भारतीय आस्तिक दर्शनों को पढ़ने के पहले यदि कोई चार को पढ़ ले तो महाराज इतनी युक्तियां उसने अपने मत के पोषण में दी हैं कि यदि आप पहले चार वाक पढ़ लो तो आपकी धर्म और ईश्वर में अश्रद्धा हो जाएगी आप कहोगे कि हाँ भाई चार बिल्कुल ठीक कहता है ये सब लोगों ने पेट भरने के लिए बना रखा ये सब कुछ नहीं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 ये चारवाक आया और चारवाक ने कहा कि अरे बैठ करके यहां आशीर्वाद क्या ले रहे हो तुम भयंकर दुष्ट व्यक्ति हो हिंसा भयंकर पाप होता है और तुमने इन भोगों के लिए राज्य के लिए इतने लोगों की नृशंसा हत्या कर दी इसलिए तुम दुष्ट हो तुम सम्मान के पात्र नहीं हो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 ब्राह्मणों ने देखा कि अरे ये कौन है जो धर्मराज को आ, धर्मराज को गाली दे रहा है ब्राह्मणों ने देखा अरे ये तो है ये चाहता है कि धर्म भीरु हैं इनकी निंदा करने से ये प्राण त्याग देंगे और जब युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा राजा नहीं होगा तभी तो चार मत का प्रचार प्रसार होगा यही ये, ये चाहता है उन ब्राह्मणों ने हंकार किया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 चारवाक के बारे में बैशंपाइन जी से जन्मे ने जन्मे जय जी ने पूछा महाराज ये चार का थोड़ा परिचय और दें इतने लोगों के बीच में कहना कोई हल्की कोई सामान्य बात है आखिर उसमें कुछ ताकत तो होगी तब तो इतने लोगों के बीच में बोला तब चारवाक का इतिहास सुनाया कि इस चार ने कठोर तपस्या की थी पहले नास्तिक मत का प्रचार करने के लिए भी तपोवल की जरूरत है इसने तपस्या करके शक्ति अर्जित की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 इसलिए वर तो हम तुम्हें नहीं दे सकते लेकिन ब्राह्मणों की जब निंदा करोगे ब्राह्मणों का जब कोप होगा तो ब्राह्मणों के द्वारा ही तुम्हारा विनाश हो जाएगा आज इस चार वाक का विनाश ब्राह्मणों के हुंकार से हुआ अब आज एक महोत्सव हो रहा है बड़ा भारी महोत्सव है, है। साक्षात भगवान धर्म धर्मराज राजधिष्ठिर के रूप में आज सिंहासनाशीन हो रहे हैं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 उस सबने युद्धिर को प्रणाम किया और इसके बाद भगवान की आज्ञा से महर्षि धौमेजी ने यज्ञ वेदी वेदी बनाई उस में पूर्व और उत्तर की ओर उसका जो था वह नीचा था क्योंकि पूर्व और उत्तर नीचा होना चाहिए दक्षिण ऊंचा होना चाहिए यह वास्तु है महाभारत में वास्तु का खूब विवेचन है तो इस प्रकार से सर्वतोभद्र नामक वेदिका पर उनको बिठाया गाय के गोबर से लिपा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 और फिर यज्ञ वेदी में अग्नि स्थापन हुआ है कुशकंडिकापूर्वक अग्नि स्थापन हुआ है ब्राह्मणों ने ऋषियों ने मंत्रोच्चारण किया है विधिवत आहुति दी गई है और इसके बाद जब संपूर्ण देव पूजन हवन कर्म संपन्न हुआ है इसके बाद धन्य है महाराज धिष्टिर को स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांचजन्य शख लेकर अवश्य रहे आज तक सृष्टि के इतिहास में पांच जन्य शंख से किसी का भी अभिषेक संपन्न नहीं हुआ आज तक को छोड़ करके ध्रुव जी के कपोल पर केवल स्पर्श कराया गया था। पस्पर्श करपोले ध्रुव जी को केवल दाहिने कपोल पर स्पर्श कराया गया था आज पांच जन्य शंख में दिव्य जल भर करके तीर्थ जल भर के भगवान मंत्रोच्चारण कर रहे हैं आर स्वयं भगवान युधिष्ठिर के मस्तक पर अभिषेक कर रहे हैं बोलो भक्तवत्सल भगवान श्री धर्मराज युधिष्ठिर की जय जय श्रीधर्मराज युषराधे अनुथ तो कृष्ण भ्रातृ सह पांडव पांच जनिषिक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 उनको नौकर के रूप में नहीं ब्राह्मण के रूप में आदरपूर्वक उनको रखा जाए तो आज भी संभव है लेकिन यह संभव नहीं है आजकल इसलिए न तो पूजा पाठ के लिए ब्राह्मण मिल रहे हैं न रसोइया के लिए ब्राह्मण मिल रहे हैं अरे महाराज पूजा के लिए नहीं मिल रहे हैं ठीक से स्वस्ति वाचन बोले ऐसे ब्राह्मण भी मिल जाए तो सौभाग्य समझो कि हमको इतने अच्छे ब्राह्मण मिल गए यह स्थिति हो रही है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 अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करनी चाहिए निषिद्ध है किंतु आज हमें अपनी प्रशंसा करने में संकोच नहीं है आज हम बिना संकोच के कह सकते हैं पांडव धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य है हमको कोई को दूसरा धन्य कहे ये तो ठीक है पांडव धन्य हैं। लोगों को आश्चर्य हुआ पांडव धन्य हैं? बोले हाँ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 सबने चादर विधि कर दी महंत जी हो गए श्री महंत लिखा जाने लग गया अब यदि वह युधि के आदर्श को स्वीकार करे महंत होने के बाद भी अपनी इच्छा से कुछ न करे सब बात गुरु महाराज से पूछ पूछ करके करे तो आप बताओ कभी महंत और उत्तराधिकारी में झगड़ा होगा आज महाराज जी सौ में निन्यानवे ऐसे उदाहरण हैं जहां चेला बहुत अच्छा था जब तक महंती नहीं दी गई महंती देने के बाद चेला से गुरुजी का झगड़ा होगा गया कुछ झगड़ा इस बात का है कि जो पचास साठ सत्तर वर्ष तक जिसने हुकूमत चलाई है उसकी हुकूमत बिल्कुल न चले ये उसको सहन नहीं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 मंत्री बनाया आप लोग तो मंत्री पहले से ही थे ये बात सही है जी मंत्री पहले से थे लेकिन मंत्री की बात आज तक नहीं सुनी गई बार-बार कहते तो थे कि जी तुम बड़े धर्मात्मा हो बड़े नीतिज्ञ हो मेरा मन बहुत अशांत है कुछ कह दो बिदुरु जी ने खूब कहा लेकिन धरतराष्ट्र ने एक बात नहीं सुनी पर आज युद्ध कह रहे हैं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 विद्र जी का विवेक बहुत ऊंचा था श्री केशव राम जी ने एक बड़ी अच्छी बात हमको बताई इस बार ऋषिकेश में उन्होंने बताया कि पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज के बारे में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 यह है अपने भाई को युवराज बनाया यह है धर्मराज युधिष्ठिर की धर्म नीति कहा भाई देखो आज्ञा होगी धृतराष्ट्र की हम उनकी आज्ञा भीम को सुनाएंगे और कार्यवाहक जो राजा हैं वो तो यही हैं बस हम तो खाली ब्राह्मणों की संतों की सेवा के लिए हैं सारा काम जो राजा वाला काम है उसको निर्वाह करने का काम भीमसेन जी करेंगे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 उनका श्राद्ध कैसा होगा महाराज जी बड़ा विस्तृत वर्णन है युष्टिर के श्राद्ध कर्म का और आ, और वो सब काम में यजमान मुख्य किसको बनाया ये कर्म किसके हाथ से कराया के हाथ से कराया स्वयं भी बैठे पर प्रधानता ताऊ जी की रखी आज फिर रो पड़े हैं धृतराष्ट्र यदि कथनचित मेरा पुत्र जीवित तो होता तो वो ऐसा पवित्र कर्म हमसे नहीं होने देता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 अब हम श्री कृष्ण का पूजन करना चाहते हैं भगवान गदगद हो गए हैं कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और युधिष्ठिर ने विद्वत युधि का पूजन किया है और पूजन करने के पश्चात भगवान की स्तुति की है हाँ, क्या कहना युधिष्ठिर युधिष्ठिर के द्वारा की गई जो स्तुति है बड़ी अद्भुत है तब कृष्ण प्रसाद नये न बुद्धिया यदुशार्दूल तथा विक्रमणे पुनः प्राप्त राज्य नमस्ते पुंडरीकाक्ष पुनः पुनरिंदम आपको बार बार नमस्कार है हे भगवन हम आपकी स्तुति करते हैं हैंहु पुरुषम साता पति स्वाम बहु विधे स्तुवंती ब्राह्मण आपकी स्तुति करते हैं वेद मंत्रों के द्वारा स्तुति करते हैं हे भगवन आपको प्रणाम है विश्वकर्म नमस्ते स्तु विश्वसंभव विश्व विष्णो जिष्णो हरे कृष्ण वैकुंठ पुरुषोत्तम हम लोग हम लोग भी क्यों ना युधिष्ठिर जी के शब्दों में से कम से कम एक श्लोक के द्वारा हम लोग भी युधिष्ठिर के स्वर में स्वर मिलाकर स्तुति कर लें हमारा मन हो रहा है विश्वकर्मन नमस्ते स्तु विश्वकर्मन विश्वकर्मन नमस्ते स्तु विश्व कर्मन नमस्ते विश्वात्मन विश्वसंभवा विश्वात्मन विश्वसंभवा विश्व जिष्णो हरे कृष्णा विष्णु जिष्णो हरे कृष्णो वैकुंठ पुरुषोत्तम वैकुंठ पुरुषोत्तम भगवान का स्तवन किया है भगवान प्रसन्न भय हैं और महाराज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 स्थिरा बुद्धि तथा मन का भूतो निरीह कह रहे हैं युष स्थिर की भगवान आप काष्ठ प्रतिमा की तरह पाषाण प्रतिमा की तरह निश्चल भाव से बैठे हैं अपनी सैया पर ही पद्मासन लगा करके शाम्भवी मुद्रा में और आप समाधि की ध्यान की अवस्था में विराजमान हैं तो भगवान ब्रह्मा जी भी आपका ध्यान करते हैं शंकर जी भी आपका ध्यान करते हैं बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि महात्मा सुख सनकादिक आपका ही ध्यान करते हैं व्यास नारद आदि ऋषि भी आपका ध्यान करते हैं लेकिन आप किसका का ध्यान कर रहे हो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 जो आर पार बाण विधे हुए होने पर भी आधे क्षण के लिए भी मुझे नहीं भूले हैं मैं उन महात्मा भीम भीष्म का ध्यान कर रहा हूं आहा, बोलो भक्त भगवान की इससे श्रेष्ठ क्या बात होगी ये यथा माम प्रपद्यन्ते भजाम्य हम भगवान उत्तर दे रहे हैं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 जैसे कोई प्रचंड अग्नि अब ठंडी पड़ रही हो ऊपर से राख की चादर हो और भीतर धधकते हुए अंगार हो उस अवस्था में पितामह भीष्म हैं और वे पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े हुए मेरा निरंतर ध्यान कर रहे हैं मैं भी पितामह का ध्यान निरंतर कर रहा हूं बोलो भक्तवत्सल भगवान की स्वामी जी इसका मतलब ये है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 मूल निवासा आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं सूर तरुमूल निवासा शैया भूतल मजिनम्बास सर्व परिग्रह भोग त्यागा सर्व परिग्रह, भोग त्यागा कश सुखम न विरागा भज गोविंदम भज गोविंद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 और कूलर अवश्य होना चाहिए और जदिख अमीरी आ गई है तो एसी जरूर होना चाहिए चाहते हैं कि नहीं खुले आकाश के नीचे पड़े हैं बीच आर पार बाण छिद रहे हैं ठंडी गर्मी बरसात सहन कर रहे हैं वीरों का सिंघनाथ हाथियों की चिंघाड़ घोड़ों की हिंनाहट अस्त्र शस्त्रों का प्रचंड शब्द घनघोर युद्ध छिड़ा हुआ है और धन्य है भीष्मी नेत्र बंद करके श्री कृष्ण के स्वरूप में उनके नाम में उनके रूप में उनकी लीला में डूबे हुए इसको कहते हैं महाराज भजन और यह भजन तब शुरू होगा जब भजन का स्वाद मिल जाएगा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 हम कहते अब कैसे लगे और श्री रैदासी कह रहे हैं अब कैसे छूटे नाम रट लागी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाके अंग अंग बास समानी अब कैसे छूटे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 तुम चल पानी अब कैसे छूटे नाम रट लागी बोलो भक्तवत्सल भगवान की कहते हैं भगवान स्तुति कर रहे हैं हे धर्मराज देवराज इंद्र भी जिसकी धनुष की प्रत्यंचा की टंकार नहीं सुन सके उन महान वीर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 सच भूतम भविष्यच्च भवच्च भरतर्षभ कहते जो भीष्म भूत भविष्य वर्तमान को हस्ता मलकवत जानते हैं उन त्रिकालदर्शी महात्मा भीष्म का हम चिंतन कर रहे हैं कहते हैं भगवान का यह वाक्य कितना अद्भुत है भगवान कह रहे हैं तस्म ही पुरुषव्याग्रे कर्म भी स्वैर्दिवंग भविष्य मही पार्थ नष्ट चंदेव सर्वरी हे युधिष्ठिर अब तक धरती भाग्यशाली नहीं है भीष्म जैसे महापुरुष की उपस्थिति धरती पर बनी हुई है जिस भीष्म मेरे परम धाम को चले जाएंगे, युधिष्ठिर, यह संसार अमावस्या की रात्रि के जैसा हो जाएगा अंधेरा छा जाएगा भीष्म की कोटि का महापुरुष न भूतो ऐसे ये महापुरुष हैं। अमावस्या की रात्रि के समान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 क्योंकि तस्मस्तमित भीष्मे कौरवाणाम धुरंधरे ज्ञास्त गति तस्मा चोदयाम्य हे युधिष्ठिर यह कुरुकुल का सूर्य अब अस्त होने वाला है यह केवल कुरुकुल का सूर्य अस्त नहीं हो रहा है ज्ञान का सूर्य अस्त हो रहा है निष्कामता का सूर्य अस्त हो रहा है योग का सूर्य अस्त हो रहा है ध्यान का सूर्य अस्त हो रहा है सौर्य और वीर्य का सूर्य अस्त हो रहा है इसलिए जब तक यह सूर्य अस्त न हो जाए तब तक इस महान सूर्य के वचन रूपी किरण का जो ज्ञान का प्रकाश है उस प्रकाश को युधिष्ठर हम लोग प्राप्त कर लें यह हमारी इच्छा है इसलिए हम तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं भगवान तो कहते कहते रो पड़े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 तो भीष्म जी का गला हराया बोले महाराज जिसकी सिफारिश आप कर रहे हो जिसकी धर्मशीलता को आप प्रमाणित कर रहे हो रत्न को पाकर धन्य हो गया मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं और भीष्मी ने छाती से लगाया है युधिष्ठिर का मस्तक सूघा है अपने दोनों हाथ सिर पर रखे हैं आज मैं बहुत प्रसन्न हूं बहुत प्रसन्न हूं तुमने वही किया जो एक धर्मनिष्ठ क्षत्रिय को करना चाहिए जाओ आशीर्वाद है हमारा इसलिए युधिष्ठिर ने कहा त्वाम अग्रतः पुरस्कृत्य हो भीष्मे व्यय हम लोग भीष्मी के निकट जाएंगे अब तो महाराज दूसरे दिन सब तैयार होकर के भीष्मी के पास पहुंचे महाराज जी भीष्म जी के चरणों में सबने प्रणाम किया है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 मननशील मुनि हैं, सरसैया पर पड़े होने पर भी भगवान का स्मरण कर रहे हैं शांत हैं निर्वर हैं, समदर्शी हैं भगवान ने का सारे लक्षण घटित हो रहे हैं इस भक्त की चरण रज में प्राप्त करूं भगवान का पीतांबर मानो चरण तल का स्पर्श करके भगवान को चरण रज प्रदान कर रहा है हृदय स्थम पूजया मास बाहर खड़े हैं भी भगवान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 किस चीज का विशेष अर्घ अपने नेत्र रूपी अर्घों में प्रेम का जल भर करके वे अर्घ अर्पित कर रहे हैं उनके नेत्रों से जो प्रेमाश्रु धारा बह रही है मानो भगवान के चरणों में संपूर्ण पूजन संपन्न करने के बाद वे विशेष अर्घ अर्पित कर रहे हो बहुत सुंदर स्तुति है दक्षिणायन मास समाप्त तो हो चुका है आज माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है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 उसे स्तोत्र नहीं कहा जाता स्तवराज कहा जाता है संपूर्ण स्तोत्रों का राजा है इसी तरह से हमारे भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के समस्त स्तोत्रों में भीष्म जी के द्वारा किया गया स्तोत्र स्तवराज कहा जाता है संपूर्ण स्तोत्रों का राजा है भीष्म जी ने स्तुति की है और महाराज जी उस समय कितने महात्मा आ गए हैं अब ध्यान पूर्वक सुनिए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 ब्यासजी नारद जी देवस्थान से अस्मक सुमंत जैमिनी पैल शांडिल्य देवल मैत्रेय असित वशिष्ठ कौशिक हरित लोमस दत्तात्रेय बृहस्पति शुक्र श्यवन सनत्कुमार कपिल वाल्मीकि तुम्बूरूकूरु मौदगल्य परशुरामजी त्रणबिंदु, पिपलाद वायु संवर्त पुल कच्छ कश्यपुलस्थ कृतु दक्ष पराशर मरीचि अंगिरा कास्य गौतम गालव धौम्य विभा मांडव्य धौम्र कृष्णानुभौतिक श्रेष्ठ ब्राह्मण उलूक महामुनि मार्कंडे भास्करी पूर्ण कृष्ण शुक धार्मिक सूत आदि आदि महात्मा वहां उपस्थित थे भागवत में भी सुखदेव जी स्वीकार किया है सुखदेव जी भी उस समय वहां उपस्थित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 अनंत नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा की शोभा होती है ऐसे लगता है मानो भी चंद्रमा हैं और इस सब नक्षत्र के रूप में उनको घेर करके बैठे हुए हैं सुंदर भगवान की स्तुति की है भीष्म सुणम बाचम जिग जिग दिशा या तया व्यास समा सिन्या प्रियताम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 राज का स्तोत्र है चतुर्भिष चतुर्भिष कौन आश्राव कितने अक्षर हैं इसमें आश्राव ये चार हो गए चतुर्भिष चतुर्भिष अस्तुश्रौ कितने हो गए चार क्योंकि हलंत को गिना नहीं गया तो चतुर्भिष चतुर्भिष द्वाभ्याम यज ये द्वाभ्याम हो गए पंचविरेव च ये यजामहे ये पांच अक्षर हो गए पंचवीरव चूयते च पुनर्द्वाभ्याम फिर बसठ में द्वाभ्याम ये वेद के मंत्र का उद्धरण है इन मंत्रों के द्वारा जिनका हवन किया जाता है ऐसे चतुर्श्चतु द्वाभ्याम पंचविव चूयते च पुनर्द्वाभ्याम तस्मी यज्ञात होमने नम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 उसका आरंभ ही यहीं से होता है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वज मंगलम पुंडरी काक्षो मंगलायतनोहरी यहाँ थोड़ा सा पाठांतर है मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम मधुसूदन मंगलम पुंडरी काक्षो मंगलम गरुड़ध्वज एक महात्मा सुना रहे थे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 श्री लोहारगल के श्री महाराज जी संपन्न सम्पन्न चतुस्प्रदाय के श्री महंत त्याग मूर्ति तप मूर्ति श्री महंत श्री विश्वम्भरदास जी महाराज के कृपा पात्र हमारे श्री दिनेश दिनेशतासी महाराज श्री महंत श्री दिनेश दास जी महाराज कृपा करके पधारे हैं हमारी तो विशेष शिक्षा थी कि ये पूरे समय विराज़े क्योंकि इनके मोहल्ले में ही कथा हो रही है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 अद्भुत महापुरुष थे आपका जीवन चरित्र पढ़ने योग्य है आज भी उनके साधक एक से एक अच्छे महापुरुष साधक उनके हैं श्री वृंदावन बिहारी तीसरा अर्थ श्लोक का है ये ब्रह्मा जी का वंदन है क्योंकि जट ने ब्रह्मा जी भी जटाधारी हैं दंडधारी हैं लंबोदर दर शरीर कमंडल ब्रह्मा जी हाथ में रखते हैं इसलिए तस्मयी ब्रह्मत्मे वहां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 कोपी कृष्ण से प्रणामो दशास्वमेधा दशास्वेधन नुल्य दशास्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय कृष्ण प्रणामी न पुनर्ष के चरण कमलों में किया गया एक भी प्रणाम उसकी कितनी महिमा है बोले विधि पूर्वक कोई दस अश्व यज्ञ करे और स्नान करे अवृत स्नान करे उसका जो पुण्य है वह पुण्य भगवान को एक बार प्रणाम करने का है पर बोले किसी भी कर्म की तुलना कर्मकांड की तुलना भगवान की उपासना से कैसे की जाए कहते दस अश्वमेध यज्ञ करने वाला भी स्वर्ग में पुण्य का भोग करके फिर धरती पर आएगा लेकिन नित्य भगवान के चरणों में प्रणाम करने वाला लौटकर संसार में नहीं आएगा कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए बोलो भक्तवत सल भगवान इसलिए महाराज दंडोत प्रणाम करना सीख ले और ये सिखाने वाले बैरागी है डौत प्रणाम बहुत दंडौोत करते हैं महाराज वैष्णव लोग जब देखो तब डंडोत जब देखो तब डंडोत हमारे यहां तो संतों में परंपरा है महाराज जी चेला करे तो डंडौत चेला ने शास्त्रांग किया तो गुरु जी क्या कहेंगे आशीर्वाद नहीं आशीर्वाद कहते हैं तो उन्हें देश काली साधु नहीं माना जाए चेला ने दंडौत किया तो गुरु मुराज बोलेंगे दंडोत नाती चेला ने किया तो दंडोत पनाती चेला ने किया तो दंडोत एक बार हमने अपने पूज्य श्री गुरुदेव खाक वाले महाराज जी से पूछा हमने कहा महाराज जी हम लोग आरती के बाद आपको साष्टांग करते हैं तो आप कहते हैं दंडोत दंडोत सब संत भगवान हम कोई संत भगवान है अरे हम तो आपके बालक हैं हम आपको दंडोत करता हमको दंडोत बोलते हैं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 तो यहाँ भाड़ मास के पुतला को दंडोत हो रही है भेष भगवान को दंडोत है आपने हमारे भेष भगवान को दंडोत किया हमने आप लोगों के भेष भगवान को दंडोत किया ये है संतों की परंपरा ये है संतों की मर्यादा इसलिए दंडोत का उत्तर दंडवत से होता है भगवान का नाम आगे पीछे ले लो ये ठीक है लेकिन दंडोत नहीं बोलते हो तो साधु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 बहुत उच्च को संत थे दास ने उनका दर्शन भी किया उनके का श्रवण भी किया। हमारे वृंदावन की तो शोभा थे उनको क्या शरीर के ज्यादा अनुराग तो सहज जीवन का क्रियाकलाप चलता रहा और एक बार चेकअप हुआ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 भगवान कहते सब स्वस्थ तो है तो है बिल्कुल स्वस्थ है। हमें अपने हैूजपात धर्मसंघ वाले गुरुजी का एक संस्मरण याद आ गया श्री गुरु गुरुजी ने बताया कि प्रात स्मरणी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज जो महान यति थे दिल्ली में विराज रहे थे और उनके भगवतधाम जाने का समय निकट था तो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 स्वरूप से महात्मा होना बहुत अच्छी बात है पर लक्षणों से भी महात्मा हो में स्वभाव से भी महात्मा हो कबू कहो या रही रहूंगो श्री रघुवीर कृपालु कृपाते संत स्वभाव कहूंगे संत का स्वभाव संत का स्वभाव प्राप्त हो जाए ऐसे जो संत हैं वे हर समय स्वस्थ रहते हैं कभी अस्वस्थ नहीं होते तो भगवान आप ठीक तो हैं भगवान बोल रहे हैं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 आपके जैसे आप ही हैं भगवान बड़ाई कर रहे हैं देखिए भीष्मी भीष्म के रूप में भगवान की स्तुति कर रहे हैं अब भगवान भीष्मी की स्तुति कर रहे हैं भगवान कह रहे हैं कि आपके जैसे महात्मा भी आप ही हैं कैसे बहुत ऊंची बात भगवान कहते हैं कि हे पितामह भीष्म जंगलों में रहकर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 ये है पितामह भीष्म की साधुता महाराज ऐसे वातावरण में रहकर के पवित्र रह जाना ये तो वैसे ही है जैसे किसी काजर के बने हुए घर में किसी को निवास दिया जाए और कह दिया जाए कि रहना इसी में है पर शर्त यह है कि कहीं काजल का धब्बा नहीं लगना चाहिए कठिने की नहीं पर राजमहल काजल की कोठरी के समान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 जो राजा खुद ही रुदन करता रहेगा वो प्रजा के आंसू कब पूछेगा इसलिए आप ऐसा कुछ अनुग्रह कीजिए आशीर्वाद दीजिए, कुछ ऐसा उपदेश दीजिए कि धर्मराज धिष्ठ का शोक दूर हो जाए और ये प्रसन्न होकर प्रजा का पालन करने लग जाएं। हे भगवान चारों वर्ण चारों आश्रमों का जो स्वरूप है आपको पता है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 इतनी बढ़ाई हमारी कर दी बहुत ऊपर चढ़ा दिया हमको पर आप कितना हो ऊपर चढ़ाओ हम ऊपर चढ़ने वाले नहीं है क्योंकि हमें पता है जो कुछ उत्तमता है वो आपकी कृपा से है वो हमारी विशेषता नहीं है गुण तुम्हार समझ ही निज दो सा ये सब आपकी कृपा है ये हमारी इसमें विशेषता नहीं है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 इनका हम लोग सत्संग में उपयोग करें इसलिए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि अमुम च लोकम त्वी भीते ज्ञान क्षंत्यखिले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 समय से संध्या होनी चाहिए ये लोगों ने नहीं सोचा युधिष्ठिर ने के रथ पर बैठ के जाएंगे हस्तनापुर जाएंगे तब संध्या करके तब आएंगे सायम संध्या का समय हो गया तो सब ने अपने अपने रथ रोक दिया वहीं स्नान ध्यान किया सायम संध्या किया भगवान ने स्वयं संध्या वंदन किया यहां लिखा है भगवान ने संध्या वंदन किया है हुँ? और संध्या वंदन करके गायत्री का जप किया है महाभारत में लिखा है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 अब दूसरे दिन जो भगवान ने यात्रा की है श्री बैषम पायन महर्षि वर्णन कर रहे हैं तत उत्थायदाशाराजलि रच्युता जपता महाबाहु अग्निना अग्निनाश्रित्य तस्थिवान भगवान दूसरे दिन जाने के लिए तैयार हुए हैं भगवान ने स्नान किया है स्नान करके संध्या वंदन किया है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 भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल साधन और सबसे श्रेष्ठ साधन सत्संग हमसे तो कई लोग कहते हैं नाम जप करने वाले लोग कहते महाराज नाम जप तो करते ही हैं कोई नियम ले रखा है किसी ने एक लाख जपने का किसी ने दो लाख जपने का अच्छी बात है कहते नियम तो रोज पूरा कर लेते हैं लेकिन जब कथा में बैठकर कर नियम पूरा करते तो और ज्यादा आनंद होता है वैसे नियम करते तो इधर उधर दिमाग भी जाता है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 न मुझे ग्लानी है मैं इसमें समय लाज में, में हू परम आनंद में हूं और हे भगवन ये आपकी ही महिमा है आप पता नहीं कैसा जादुई हाथ फेर के चले गए तब से बिल्कुल ठीक हो गया हूं मैं बहुत प्रसन्न हूं और इतना ही नहीं भीष्म कह रहे हैं कि दाहो मोह श्रमश क्लमो ग्लानिस्त तथा रुजा तबअ प्रसादादार्षेय सद्य प्रतिगतानी में ये सब दाह मोह श्रम क्लम ग्लानि आपकी कृपा से सब समाप्त हो गया है और जैसे किसी व्यक्ति की हथेली में आंवला रखा हो वो देखता कितना बड़ा है कितना कैसा है आंवला हस्ता मलकबत सारे ब्रह्मांड के सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्यों का मुझे दर्शन हो रहा है इसमें भूत भविष्य वर्तमान सब मेरी हथेली पर आंवले के जैसे रखा हुआ है हे भगवान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 महाराज युवे वासमी समावृत्ता तदनु कहते इस समय मैं जवान हो गया हूं फिर से सोलह वर्ष का हो गया हूं सोलह वर्ष में जैसा उत्साह था वैसा उत्साह मेरे भीतर आ गया है इसलिए हे भगवान आप आज्ञा करिए मैं क्या उपदेश दू भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही भगवान ने कहा कि देखो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 सकृत एवं प्रपन्ना तवास्मी चाचते अभयम सर्वभूते भ्यो, एक बार मेरी में आकर करे, हे नाथ में आपका हूं मैं उसे प्राणी मात्र से अभय बना देता हूं बोलो महाराज जी भीड़ इकट्ठी हो जानी चाहिए थी राम जी के पास कि नहीं कि हमको भी लो हमको भी शरण में लो कितने आए आचार्य कहते हैं काकम तम च विभीषण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 हम कहेंगे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा आप कहेंगे तो आश्चर्य होगा श्री भाष्यकार श्रीभाष्यकार श्री रामानुस्वामी जी के जीवन का एक बड़ा मंगलमय प्रसंग है भक्तमाल ग्रंथ में कहते स्वामी जी ने जब सन्यास ग्रहण किया और वे भगवान तिरुनारायण स्वामी का दर्शन करने गए तो सैकड़ों यतियों को त्रिदंडारण किए हुए देख करके उध धारण किए हुए देख करके भगवान नारायण का हृदय भराया और उन्होंने कलिकाल की घटना है श्री रामानुस्वामी जी को हाथ के इशारे से बुलाया बुला करके कहा हमने रामावतार कृष्णावतार में खूब चिल्ला चिल्ला कर कहा सर्वधर्मान पर त्यज्य मामेकम शरण मर्जक प्रपन्नाए गिने चुने लोग आए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 मैं तो गौरवान्वित हूं भरत वंश आज धन्य है युधिष्ठिर जैसे महापुरुष को प्राप्त करके आज भरत वंश धन्य हो गया है आज चंद्रवंश पवित्र हो गया है मैं अत्यंत आनंदित हूं भीष्म जी की बात धन्य है भीष्म जी कह रहे हैं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 स्थिर चित्तता आदि सारे सदगुण मौजूद रहते हैं ऐसे युधिष्ठिर मुझसे प्रश्न करें महाराज कई श्लोकों में युधिष्ठिरों के गुणों की चर्चा की है और कहा कि अब युधिष्ठिर को पूछना चाहिए देखो श्री कृष्ण ब्राह्मण नाम यथाधर्मो दान मध्ययन तपहा क्षत्रियाणाम तथा कृष्ण शमरे देह ब्राह्मणों का धर्म है दान करना अध्ययन करना और तपस्या करना ये तीन धर्म है ब्राह्मणों के दान लेना नहीं बताया क्या बताया दान करना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 युधिष्ठिर मेरे निकट आहो आहा धन्य है उवाचो, एव मुक्तस्तु धर्मपुत्रो धर्म पुत्र युधिष्ठिर आए हैं विनम्र की तरह आकर के उन्होंने अपना मस्तक भीष्मी के चरणों में रख दिया अथास्य पाद जग्राहष्मापी नंद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 सबका क्रम क्रम से भीष्म जी उत्तर देंगे भीष्मी ने उत्तर देना आरंभ किया भीष्म भीष्मय महते नम कृष्णा वेध से ब्राह्मणे भ्यो नमस्कृत्य धर्मान वक्ष्यामि शास्वतान ये भीष्म जी का मंगलाचरण है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 ष्मजी महाराज अयोहती दश यदा स्मान अग्निना बारी हन्यो देश तदा सीदी ते त्रया कार्य ध्यान से सुने कार्य अपने कारण में पहुंचकर शांत तो हो जाता है कार्य अपने कारण में पहुँच करके शांत तो हो जाता है अब देखो जीव कार्य है कि नहीं और परमात्मा अभिन निमित्तों पादान है जीव और जगत के तो जीव भगवान में भगवान को प्राप्त होने के बाद शांत तो हो जाता आना जाना बंद उठा पटक बंद काम पूरा हो गए जो जिससे उत्पन्न हुआ है उसमें पहुंचकर वो शांत तो हो जाता है समाप्त तो हो जाता है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 तो ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा ये भी जी ने कह दिया क्योंकि युधिष्ठिर को पीड़ा थी ना तमाम लोग मारे गए ब्राह्मण भी मारे गए बोले कोई हत्या नहीं लगी उस सब अधर्म के पक्ष में लड़ने के लिए खड़े थे हे बेटा युधिष्ठिर तुम्हें सदा क्षमाशील बनकर रहना चाहिए हाथी कितना बड़ा होता है कितना बल होता है हाथी में लेकिन उस हाथी की खोपड़ी पर महावत बैठा रहता है और पैर से कनपटी पर ऐसे करता है हाथी इधर मुड़ जाता उधर मुड़ जाता फिर भी नहीं सुनता है। छोटा सा अंकुश रखता है उससे खींचता तानता है थोड़ा लगाता है अंकुश फिर हाथी जिधर इशारा करता उधर चलता है ऐसी महाराज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 तीक्षणो नवे नृपा बसंतार के व्रीमान न सीतो न क्या बढ़िया उपमा है कहते महाराज राजा को न तो कठोर होना चाहिए और ना ही ज्यादा कोमल होना चाहिए उसको बसंत ऋतु के सूर्य के समान होना चाहिए मध्य दिवस अति न घामा ऐसा होना चाहिए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 और अपनों का सदा आदर करते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि न अपनों के मन में किसी प्रकार से पीड़ा ना हो जाए क्योंकि अपनों के मन में पीड़ा होगी तभी राजा असफल होगा रहीम जी का दुआ रही मन असुआ नयन ढरी जिये दुख प्रगट करे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 खुद तो तस्मई बना के पीता है भीतर रबड़ी मलाई खाता है साधुओं को तो ऐसी सड़ी गली रोटी खिला देता है ओ तो महाराज हम तो दो दिन वहाँ काटना मुश्किल हो गया साधु साई नियम है आसन धर दिया तो उठावे कैसे पड़े रहे महाराज बड़ा कंजड़ है मत जाना वहाँ अच्छा गुरु भाई आप हरिद्वार जा रहे हैं अरे महाराज अमुक जगह जरूर जाना नरसिंह धाम जरूर जाना महंत जी बड़े सीधे हैं बहुत बढ़िया सेवा करते हैं बहुत अच्छे संत हैं श्री रामानंद संता संत आश्रम जरूर जाना श्री अभिरामदास जी महाराज बहुत अच्छे महात्मा हैं साधुओं की वहाँ आसन लगे रहते हैं बहुत अच्छी सेवा करते हैं ऋषिकेश जाओ तो वहाँ जरूर जाना ये क्या है ये प्रचार संत ही करते हैं ब्राह्मण करते हैं ब्राह्मण जहाँ बैठेंगे वहाँ जरूर चर्चा करेंगे भगत कैसा है यजमान कैसा है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 और उन्होंने कहा अभी तो केवल वेश बनाया है हम संत बन कहा पाए हैं आपने ये झूठा प्रचार लिखा यह ठीक नहीं दासान उदास नारायण दास भक्तमाली इतना ही लिखो इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है यह क्या है उनकी साधुता में कोई कसर थी लगता ऐसी साधुता ठाकुर जी ने बना के भेजा था उनको यह है संतों की दीनता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 इस प्रकार का उनको स्वभाव ठाकुर जी ने दे रखा है इसलिए वे इतनी बड़ी संस्था को कुशलतापूर्वक चला रहे हैं। हमें पता नहीं हमारे स्थान में कहा क्या हो रहा तो, तो काम बिगड़े गए क्योंकि जब सेवकों को पता चल गया कि अनुशासन तो होना ही नहीं है तब तो महाराज फिर कुठार में ही बैठकर लोग घी भूरा खा जाएंगे है? फिर सब काम गड़बड़ होने लग जाएगा इसलिए सेवकों के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 राजधर्म का एक सूत्र बतला रहे हैं बस इस सूत्र को तुम धारण कर लो इतना बढ़िया सूत्र है महाराज इतना बढ़िया सूत्र है ये राजधर्म का आपका घर भी नहीं बिगड़ेगा आपका स्थान नहीं बिगड़ेगा ओ, सर्वे सर्वे संतु निरामया, सर्वे सुखी भक्तु संस्कार द चैनल ऑफ इंडिया हमारी संस्कृति हमारी विरासत सबको